नमस्कार नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपका यहाँ स्वागत करती हूँ और प्रस्तुत करती हूँ एक छोटी सी कविता जो नए साल के आगमन पर लिखी गई है गीत गाता आ रहा हूँ गीत गाता आ रहा हूँ तुम नए विश्वास भरना गर्व से मैं सर उठाऊँ तुम नया इतिहास रचना देश की गरिमा की खातिर कर गए कुर्बान जीवन भूल ना जाना तुम उनको कर नमन आगे ही बढ़ना देखना तुम फिर कहीं भी देखना तुम फिर कहीं भी कोई भी भूखा न सोए हर दिशा में हो उजाला ज्ञान दीपक बन के जलना हर दिशा में हो उजाला ज्ञान दीपक बन के जलना पाठ दो अंतर हृदय के पाठ दो अंतर हृदय के संदेश सब में बांट देना विश्व में चैनो अमन हो विश्व में चैनो अमन हो प्रार्थना ईश्वर से करना एक कदम जो तुम उठाओ और भी संग आएंगे एक कदम जो तुम उठाओ और भी संग आएंगे हौसला टूटे न कोई तुम यही संकल्प धरना गीत गाता आ रहा हूँ तुम नए विश्वास भरना गर्व से मैं सर उठाऊँ तुम नया इतिहास रचना इन्हीं कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं नमस्ते